मेरे ससुर बड़े ही तेजस्वी निष्ठावान ब्राह्मण थे बेटी वे अपरिग्रही थे कोई कुछ घर में देने आया तो भी मना कर देते थे परंतु मेरी सास को यदि कोई कुछ छिपाकर देता तो वे उसे पकाकर रघुवीर को भोग देने के बाद सबको प्रसाद के रूप में बांट देती ससुर को इसका पता चलने पर वे बड़े नाराज होते परंतु उनमें ज्वलंत भक्ति थी मां शीतला उनके साथ साथ फिरती थी उन्हें रात के अंतिम पहर में उठकर फूल तोड़ने जाने की आदत थी एक दिन वे लाहा लोगों के उद्यान में गए थे वहां एक नौ वर्ष की बालिका ने आकर कहा बाबा इधर आओ इधर की डाली में खूब फूल हैं मैं इसे नवाए देती हूं तुम तोड़ो वे बोले इस समय यहां पर तुम कहां से आई हो बेटी उसने कहा मैं तो इन हालदार लोगों के घर की हूं वे ऐसे थे इसीलिए भगवान आकर उनके घर में जन्मे थे वे आए थे और नरेन राखाल बलराम भवनाथ मनोमोहन आदि उनके संगोपांग लोग भी आए थे कितना कहूं बेटी छोटा नरेन बाद में कामिनी कांचन में बड़ा आसक्त हो गया रुपए पैसे में उलझ गया ठाकुर इनमें से जिन जिन के बारे में जो जो कह गए हैं वह सब अक्षरश सत्य हुआ है हरिदासी नाम की एक लड़की नवद्वीप जाने के लिए कामार पुकुर में आई और वहीं रह गई मुझसे वह कितना प्रेम करती थी उसमें कितना विश्वास था बेटी उसने ठाकुर के जन्मस्थान की मिट्टी उठाकर रख ली थी कहती यही तो नवद्वीप है स्वयं चैतन्य देव यहीं आए थे अब नवद्वीप क्या करने जाऊंगी अहा क्या ही विश्वास था ठाकुर के देह त्याग के बाद एक उड़िया साधु कमार पुकुर में आकर ठहरे थे मैं चावल दाल आदि उन्हें जो भी आवश्यकता होती सब देती और सुबह शाम खबर लेती साधु बाबा कैसे हैं आप आहा कितनी तकलीफ उठाकर बेटी मैंने उनके लिए एक कुटिया बना दी थी उन दिनों रोज आकाश में मेघ छा जाते लगता था कि अब वर्षा होगी तब वर्षा होगी तब मैं हाथ जोड़कर कहती ठाकुर बचाओ बचाओ उनकी कुटिया हो जाए उसके बाद जितना हो सके डालना। गांव के लोगों ने भी काठ खर आदि जो कुछ हो सका देकर सहायता की थी प्रतिदिन वर्षा आएगी आएगी ऐसा लगता था जो भी हो इसी प्रकार कुटिया तो बन गई परंतु इसके कुछ दिनों बाद ही उन साधु ने उसी कुटिया में देह त्याग कर दिया मां कह रही हैं चलो अब कमरे में चले उठते उठते बोली ठाकुर कहते थे यह शरीर गया से आया है उनकी मां का देहांत हो जाने के बाद उन्होंने मुझसे कहा था तुम गया में जाकर पिंड दे आओ मैं बोली पुत्र के रहते मैं दूंगी ऐसा भी क्या होता है ठाकुर बोले होगा जी मेरे क्या वहां जाने का उपाय है जाने से क्या फिर लौट सकूंगा मैं बोली तो फिर जाने की जरूरत नहीं बाद में गया करने मैं ही गई थी रात के लगभग 9 बजे थे मैंने प्रणाम करके विदा ली 20 सितंबर 1918। आज भी मैं मां का दर्शन करने गई थी देखते ही मां ने कहा आई हो बेटी बैठो इसके बाद उन्होंने नवासन की बहू से कहा तेल लाई हो ना थोड़ा पीठ में मालिश कर दो तो बहू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 उन दिनों मेरा मन बड़ा दुखी था तभी पहली बार वृंदावन गई थी सो जब मैं भास्करानंद के यहां गई तो देखा कि निर्विकार महापुरुष दिगंबर बैठे हुए हैं हमारे जाते ही उन्होंने महिलाओं से कहा शंका मत करो माई तुम सभी जगदंबा हो शर्म किस बात की यह इंद्रिय इसके लिए जैसे हाथ की पांच उंगलियां हैं वैसे ही एक यह भी है हां कैसे निर्विकार महापुरुष थे शीत हो या ग्रीष्म सर्वदा वैसे ही दिगंबर बैठे रहते थे तेल की मालिश समाप्त होने के बाद मां ने कहा चलो अब वह थोड़ा ठाकुर की पुस्तक पढ़ेगी सरला तो बोर्डिंग अर्थात छात्रावास में चली गई है बेटी पहले वही पाठ किया करती थी पढ़ते पढ़ते साधना तथा दर्शन आदि की बात उठी मां इन गोलाब योगीन आदि ने कितना सब ध्यान जब किया है यही सब चर्चा करना अच्छा है आपस में सुनकर इनकी अर्थात ढाका की बहू नवासन की बहू आदि की भी उसमें मति होगी दर्शन का प्रसंग उठने पर मां बहुत सी बातें दबा गईं। लगता है कि वे सबके सामने नहीं कहेंगी नलिनी बुआ लोग कितना जब ध्यान करते हैं सुना है कि दर्शन परशन भी होता है परंतु मुझे क्यों कुछ भी नहीं होता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 सचमुच ही क्या तुम अंतर्यामी हो क्या तुम बता सकती हो कि मेरे मन में क्या है मां इस पर थोड़ा हंसती नलिनी ने और भी पूर्वक उन्हें पकड़ा तब मां बोली वे लोग भक्तिवश कहते हैं इसके बाद वे बोली मैं क्या हूं बेटी ठाकुर ही सब हैं तुम लोग ठाकुर से यही प्रार्थना करो हाथ जोड़कर ठाकुर को प्रणाम करती हुई बोली मुझ में अहमता न आ जाए मां का भाव देखकर हमें हंसी आ गई यह उनका अपने को छिपाकर रखने का अभिनय था और हम में से प्रत्येक तो अहंकार की प्रतिमूर्ति थी हम में भला इस शिक्षा को समझने की क्षमता ही कहां थी ठाका की बहू कह रही है मेरा लड़का कहता है मां के पास भला क्या कहूंगा मां तो जगदंबा है अंतर की सारी बातें जानती हैं मैं बोली बहुत से लोग तो मां को जगदंबा कहते हैं परंतु किसमें कितना विश्वास है यह ठाकुर ही जानते हैं हम अविश्वासी लोगों के मुख से यह बात मानो तोते के समान रटी हुई प्रतीत होती है मां ने हंसते हुए कहा तुम ठीक कहती हो बेटी मैं मां जो साक्षात भगवती है यह बात यदि वे स्वयं ही दया करके न समझा दें, तो फिर उसे समझने की सामर्थ्य हमें भला कहां है तो भी मां का ईश्वरत्व इसी में है कि उनमें अहंकार का लेश मात्र भी नहीं है प्रत्येक जीव अहम से परिपूर्ण है यह जो हजारों लोग मां के चरणों के पास आकर तुम लक्ष्मी हो तुम जगदंबा हो कहते हुए लौट रहे हैं मां यदि सचमुच मनुष्य होती तो अहंकार से फूल उठती इतना मान पचा पाना क्या मानुषिक शक्ति है मां ने प्रसन्न मुख के साथ एक बार निगाह उठाकर मेरी ओर देख भर लिया मैंने मन ही मन कहा मां दया करो मां मुख से बोलने में लज्जा आती है मन ही मन कह सकूं जाने का समय हो आया है मां उठकर हाथ में प्रसाद देते हुए बोली प्रसाद और हरी में कोई भेद नहीं है मेरे सीने पे हाथ रखकर मन में इस बात पर दृढ़ विश्वास रखो आज विशेष रूप से उन्होंने यह बात क्यों कही आज तीन महीने हुए प्रायः रोज ही तो आती जाती हूं जाते समय मां प्रतिदिन ही हाथ में भरकर प्रसाद देती हैं बहुत से लोगों को देने के कारण कभी कभी मैंने प्रसाद का अभाव होते भी देखा है इसीलिए मां अपने तख्त के नीचे एक तश्तरी में रख देतीं। और कह दिया करती थी उसके लिए रखकर बाकी सबको देना तो भी मुझे लज्जा का बोध होता था इस लज्जा को दूर करने के लिए ही क्या उन्होंने आज यह बात कही 28 सितंबर 1918, शनिवार प्रातः काल गई थी मां फल काट रही थी देखते ही बोली आई हो बेटी आओ बैठो आज दुर्गा पूजा का बोधन है मुझे इस बात का स्मरण ही न था ठाकुर के ये फूल चुनकर सजा दो और फल की थाली एक किनारे रख दो मैंने उनके आदेश का पालन किया फल आदि काटना हो जाने के बाद मां के पास कमरे में गई मां स्नान करेंगी तेल का पात्र तथा कंगी लेकर वे मेरे सामने आ बैठीं। उनके सिर पर हाथ लगाने में मैं आगा पीछा कर रही थी यह देखकर उन्होंने एक बालिका के समान कहा मेरे सिर में कंगी कर दो ना आदेश पाकर मैंने कंगी कर दी राधु स्नान करने के बाद आकर बोली मैं दही के साथ चीड़ा खाऊंगी मां ने वहीं एक कटोरी में चिड़े के साथ दही मिलाकर थोड़ा सा अपने मुख में देने के बाद उसे राधु को दे दिया मैं कंघी करना छोड़कर सिर में तेल लगा रही थी मां ने कहा देखो जयराम वाटी में कुछ लड़के दीक्षा लेने गए थे सो मैंने दिया नहीं इस पर वे विनती करते हुए बोले तो फिर पांव की थोड़ी धूल ही दे दीजिए हम लोग ताबीज बनाकर पहनेंगे ऐसा था उनका भक्ति विश्वास सिर में कंघी करते करते मां के बहुत से बाल निकल आए थे मां ने कहा लो जी रख लो वस्तुतः मैं ही धन्य हो गई मेरी उन्हें ले जाने की इच्छा थी इसके बाद मैं मां के साथ गंगा में नहाने गई स्नान करके आने के बाद पूजा समाप्त तो होते ही मां प्रसाद वितरण करने लगी इसी में काफी समय चला गया श्यामदास कविराज राधु को देखने आए मां ने राधु को बुला देने के लिए कहा मैं बुलाने गई थोड़ी देर बाद बिहारी महाराज आकर कविराज महाशय को बुला लाए उनके जांच कर लेने के बाद मां ने राधु से उन्हें प्रणाम करने को कहा राधु ने झुककर प्रणाम किया उनके चले जाने पर किसी किसी ने पूछा यह क्या ब्राह्मण है मां नहीं वैद्य है तो फिर आपने प्रणाम करने को क्यों कहा मां करेगी क्यों नहीं कितने बड़े विद्वान हैं ये लोग ब्राह्मण तुल्य ही हैं इन्हें प्रणाम नहीं करेगी तो किसे करेगी क्या कहती हो बेटी ठाकुर का भोग हो गया मां का भोजन हो जाने पर हम सभी खाने बैठी मां ने मुझसे कहा उड़द की दाल अच्छी हुई है खाओ नलिनी दीदी ने कहा तुम हर रोज आकर चली जाती हो भोजन नहीं करती आज अच्छी तरह खाओ मां अब विश्राम करेंगी शोरगुल ना हो इसीलिए हम लोग बगल के कमरे में चली गईं। थोड़ी देर बाद हम बाहर आईं। मां ने कहा देखती हो ना सब दरवाजे बंद कर रखे हैं गर्मी से प्राण निकल रहे हैं जरा खोल दो तो मैंने खोल दिए थोड़ी देर बाद ही मां उठकर कपड़े धोने गईं। ठाकुर का संध्या का भोग दिया गया मां आकर उत्तर के बरामदे में आसन बिछाकर बैठी थोड़ी देर बाद बहू माकू आदि सब थिएटर देखने चली गईं। मां के सामने चुपचाप बैठे बैठे मैंने देखा कि उनके सिर पर सामने की ओर बहुत से केश पके हुए थे मन में आया कि सवेरे यदि मैं उन्हें निकाल डालती मां ने भी कहा आओ तो बेटी मेरे पके हुए बाल निकाल दो बहुत से थे काफी समय तक निकालती रही अब भक्तगण प्रणाम करने आएंगे मेरी भी गाड़ी आ गई थी कालीघाट के मकान जाना होगा मन में यह सोचकर कष्ट होने लगा कि अब से प्रतिदिन जब तब मां के पास आने की सुविधा नहीं होगी प्रणाम करके विदा लेते समय मां ने कहा महाअष्टमी के दिन यदि हो सके तो आना रविवार 30 सितंबर 1918 आज महाअष्टमी है मां ने आने को कहा था सुबह से ही हम दोनों बहनें आ पहुंची हैं आने के बाद हमने देखा कि कुछ भक्त महिलाएं फूल लेकर आई हैं मां के श्रीचरणों की पूजा करने के उपरांत वे गंगा स्नान करने चली गईं। मां ने मुझसे पूछा तुम रहोगी ना आज महाअष्टमी है मैंने कहा रहूंगी थोड़ी देर बाद पूजनिया शरत महाराज मां के चरणों में प्रणाम करने आए हम पास के कमरे में चली गईं। मां अपने दोनों चरण फर्श पर लटकाए हुए तख्त पर बैठी हुई हैं और भी अनेक भक्तों ने प्रणाम किया बाद में मैं मां को आदि के साथ गंगा स्नान करने को गई मां ने आज घर में ही स्नान किया क्योंकि मां एक एक दिन के अंतर से स्नान करने जाया करती थी गठिया के कारण प्रतिदिन नहीं जाती थी आकर देखा तो अनेक महिलाएं मां की पूजा कर रही थीं उनमें से कई वस्त्र लाई थीं कालीघाट में जिस प्रकार मां काली के शरीर से वस्त्र लपेट दिए जाते हैं पूजा के अंत में उसी प्रकार सभी मां के शरीर पर कपड़े लपेटती जा रही हैं मां भी एक एक कर उन्हें देखती हुई उतारकर रखती जा रही हैं किसी किसी से कह उठती हैं यह वस्त्र अच्छा है एक जन ब्रह्मचारी ने आकर सूचना दी अब पुरुष भक्तगण मां को प्रणाम करने आएंगे क्या ही सुंदर दृश्य था सबके हाथों में प्रस्फुटित कमल के पुष्प तथा बिल्व पत्र हैं और सभी एक एक कर उन्हें पूजा तथा प्रणाम करने के बाद किनारे खड़े होते जा रहे हैं इसी प्रकार काफी समय बीत गया डॉक्टर कांजीलाल अपने पहले पक्ष की पत्नी के साथ आए हुए हैं गोलाप मां कह रही हैं, जिसकी चीज है उसी को मिली मां ने भी कहा हां जिसका था उसी का हुआ बीच में दो एक दिन थोड़ी गड़बड़ी होने के बाद एक अन्य जन अर्थात परलोकगत द्वितीय पत्नी का थोड़ा सा भोग हो गया यह जन्म जन्मांतर का योग है बलराम बाबू के घर से सभी आकर पूजा कर गए अंत में मैं गई पूजा करने के बाद शरीर पर वस्त्र देते ही मां ने कहा इसे पहनूंगी आज तो एक नया वस्त्र पहनना ही होगा यही कहकर उन्होंने वह वस्त्र धारण कर लिया मेरे नेत्रों में अश्रु छलछला आए साधारण शाही तो कपड़ा था बाकी लोगों ने कितने अच्छे अच्छे वस्त्र दिए थे मैं मां की एक निर्धन बच्ची हूं मां से इतना स्नेह पाकर मुझे लज्जा का भी बोध होने लगा मां ने कहा इसका किनारा बड़ा अच्छा है एक गैरिक वसन धारिणी महिला ने मां की पूजा करने के बाद उनके चरणों में दो रुपए रखती है इस पर मां ने कहा यह क्या यह क्या करती हो गेरुआ पहनी हो हाथ में रुद्राक्ष की माला है मां ने महिला से पूछा दीक्षित कहां से हुई हो महिला ने कहा दीक्षा नहीं हुई है मां बोली दीक्षा लिए बिना किसी वस्तु की उपलब्धि किए बिना तुमने यह वेश धारण किया है यह तो ठीक नहीं हुआ वेश बहुत बड़ी चीज है मुझे ही हाथ जोड़कर प्रणाम करने की प्रवृत्ति हो रही थी ऐसा नहीं करना चाहिए पहले वस्तुलाभ हो जाए सभी लोग जो पांव पर सिर रखेंगे उसे ग्रहण करने की शक्ति होनी चाहिए महिला ने कहा आपसे ही दीक्षा लेने की कामना है मां बोली ऐसा कैसे हो सकता है तो भी वे महिला अनुनय विनय करने लगी गोलाप मां ने भी उनका थोड़ा समर्थन किया देखा कि मां काफी सदै हो गई हैं बोली बाद में देखा जाएगा गौरी मां अपने आश्रम के बालिकाओं को लेकर आई हैं सबने पूजा करके प्रसाद ग्रहण करने के बाद विदा ली ठाकुर की पूजा समाप्त करके विलास महाराज ने आकर चुपके चुपके मां से कहा मां आज पता नहीं ठाकुर ने भोग ग्रहण किया या नहीं एक प्रसादी पत्ता लाकर नैवेद्य के ऊपर पड़ गया था ऐसा क्यों हुआ बहुत से लोगों ने घरों से काफी कुछ लाया है ना न जाने क्या हुआ मां ने कहा गंगा जल छिड़क दिया है ना सो तो छिड़क दिया है कहकर वे चले गए सुनकर मन में बड़ा उधेड़ बुन चलने लगा महाअष्टमी का दिन था मां की चरण पूजा लगातार चलती रही स्तूपाकार फूल बिल्वपत्र बरामदे में रखकर आते ही उनके चरणों में फिर उतने ही पुष्प पत्र एकत्र हो जाते थे क्रमशः मध्याहन भोग का समय हो गया उसी समय किसी दूर के अंचल से तीन पुरुष तथा तीन स्त्रियां मां का दर्शन करने आई वे लोग बड़े ही निर्धन थे उनके पास एक ही वस्त्र था और भिक्षा के द्वारा मार का व्यय जुटाकर वे लोग आए थे उनमें से एक पुरुष भक्त मां के साथ एकांत में बहुत सी बातें करते रहे उनकी बात समाप्त ही नहीं होती थी ठाकुर के मध्यान्ह भोग का समय हो गया देख क्योंकि मां ही भोग देने वाली थी मां के बच्चे नाराज होकर उठने लगे एक जन ने स्पष्ट कह दिया और जो कुछ बोलना है नीचे जाकर महाराज लोगों में से किसी के पास जाकर बोलिए ना परंतु मां ने थोड़े दृढ़ भाव से ही कहा समय हो गया तो क्या हुआ इनकी बातें तो सुननी होंगी यह कहकर वे बड़े धैर्यपूर्वक उनकी बातें सुनती रहीं। बाद में धीमे स्वर में उन्होंने उन्हें कोई आदेश दिया उनकी पत्नी को भी बुला लिया अनुमान था कि स्वप्न में उन्हें कुछ मिला है बाद में ज्ञात हुआ कि उन्हें स्वप्न में मंत्र मिला था लगभग एक घंटे बाद उन लोगों ने प्रसाद ग्रहण करने के बाद विदा ली मां ने आकर कहा आहा बड़े गरीब हैं कितने कष्ट उठाकर आए हैं बाद में भोग हो जाने पर हम सबने प्रसाद पाया अब मां थोड़ा विश्राम करेंगी हम पास के कमरे में चली गईं। चार बजे हैं मां उठी ठाकुर का सांधे भोग हो चुका है रास बिहारी महाराज ने आकर कहा एक मेम तुम्हारा दर्शन करने आई है काफी देर से नीचे प्रतीक्षा कर रही है मां ने उन्हें लाने को कहा मेम के आकर प्रणाम करते ही मां ने आओ कहते हुए उनका हाथ पकड़ लिया मानो हाथ मिला रही हो मां जो कहा करती हैं जहां जैसा वहां वैसा जब जैसा तब तैसा यह उसी का प्रत्यक्ष निदर्शन देखने को मिला इसके बाद उन्होंने उस महिला की थोड़ी का स्पर्श करके अपने हाथ को चूमा मेम ने बताया कि वे बंगला जानती हैं और बोली मेरे आने से कहीं आपको कोई असुविधा तो नहीं हुई मैं काफी समय से आई हुई हूं बड़ी दुखी हूं मेरी एक पुत्री है बहुत अच्छी लड़की है वह बड़ी बीमार है इसीलिए मां आपसे दया की भिक्षा मांगने आई हूं आप कृपा करें ताकि वह ठीक हो जाए बड़ी अच्छी लड़की है मां इसीलिए कहती हूं कि हम लोगों में आजकल शायद ही कोई अच्छी स्त्री मिलती है मैं सच कहती हूं उनमें से कई बहुत दुष्ट हैं बदमाश हैं। परंतु यह लड़की वैसी नहीं है आप इस पर कृपा कीजिए मां ने कहा मैं तुम्हारी पुत्री के लिए प्रार्थना करूंगी वह ठीक हो जाएगी यह बात सुनकर मेम बड़ी आश्वस्त हुई और बोली तो फिर अब चिंता की कोई बात नहीं आप जब कह रही हैं कि ठीक हो जाएगी तो ठीक होगी ही अवश्य होगी अवश्य होगी अवश्य होगी उनकी बात से बड़ा बल तथा विश्वास व्यक्त हो रहा था मां ने करुण अंतर से गुलाब मां को कहा ठाकुर का एक फूल ला दो एक कमल ले आना बिल्व पत्र के साथ एक कमल लाकर गोलाप मां ने मां के हाथ में दे दिया मां ने उसे हाथ में लेकर थोड़ी देर आंखें मूंदे रही उसके बाद ठाकुर की ओर एक टक देखती हुई फूल को मेम के हाथ में देती हुई बोली बेटी अपनी बेटी के सिर पर फिरा देना मैम ने हाथ जोड़कर फूल लिया और प्रणाम करके कहा उसके बाद क्या करूंगी गोलाप मां बोली और क्या करोगी सूख जाने के बाद गंगा में डाल देना मैम ने कहा नहीं, नहीं यह भगवान की चीज भला कैसे फेंक दूंगी नए कपड़े की एक थैली बनवाकर उसी में रख दूंगी और वही थैली प्रतिदिन लड़की के मस्तक तथा शरीर पर फेर दिया करूंगी मां बोली हां ऐसा ही करना मेम ईश्वर सत्य है वे हैं आपसे एक बात कहना चाहती हूं कुछ दिन पूर्व मेरे छोटे बच्चे को खूब बुखार हो गया एक दिन मैं खूब व्याकुल हुई और बैठकर कहने लगी हे hey ईश्वर तुम्हारे अस्तित्व का तो मैं अनुभव करती हूं परंतु तुम मुझे प्रत्यक्ष रूप से कुछ दो यह कहकर रोते रोते मैंने एक रुमाल बिछाकर रख दिया काफी देर बाद मैंने देखा कि रुमाल की तहों के बीच काठ की तीन तीलियां थी मैं विस्मित रह गई और उन तीलियों को ले जाकर शिशु के शरीर पर तीन बार फिरा दिया उसका ज्वर तत्काल उतर गया यह कहते कहते मेम की आंखों से टप टप करके अश्रुपात होने लगा इसके बाद वे बोली क्षमा कीजिएगा मैंने आपका बहुत सा समय बर्बाद किया मां ने कहा नहीं नहीं, तुम्हारे साथ बातें करके मुझे बड़ा आनंद हुआ तुम किसी मंगलवार के दिन आना मैम ने प्रणाम करके विदा ली योगीन मां की पीठ में फोड़ा हुआ है उस पर शल्य क्रिया हुई है मां कह रही हैं, आहा आज के दिन योगीन पड़ी रही उसकी कितना कुछ करने की इच्छा थी परंतु एक बार इस कमरे में आ तक नहीं सकी मुझसे उन्होंने पूछा तुम योगीन के पास जा रही हो ना कहना मैं थोड़ी ही देर में आ रही हूं योगीन मां को देखकर मां के पास लौटने पर मैंने पाया कि श्रीमान प्रियनाथ उन्हें प्रणाम कर रहे हैं मां ने उनकी ठुड्डी को स्पर्श किया प्रियनाथ की आंखों तथा सीने की हड्डी पर भयानक खरोच आई है पट्टियां बंधी हुई हैं इसे देखकर मां बड़ी चिंतित होकर बारंबार कह रही हैं हां भाग्य से आंखें खराब नहीं हुई मेरे लौटने का समय हो चुका था थोड़ी देर बाद प्रणाम करके विदा मांगने पर माने कहा फिर आना